को बृदारणकोपनषद भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मण पांच भिष्क्षाचर्य चलती इतना ग्राहयती श्रुति स्वयमेव बाधत इति चेत अथा सामुत्थ विधायनशन कर भिक्षा भिक्षाचर्य ग्राहयती तबंध अन्य ग्राह्यती चेत पूर्व पक्ष किंतु भिक्षाचर्य तिरती ऐषणा को ग्रहण करने वाली श्रुति तो स्वयं ही उसका बात कर रही है तात्पर्य यह है कि यदि यह मान भी लिया जाए तो भी ऐसाओं से व्युत्थान का विधान करके श्रुति ऐषणा के ही एक देश भिक्षाचर्या का ग्रहण कराने के कारण उससे संबद्ध अन्य ऐसाओं का भी ग्रहण कराती है ही है यदि ऐसा कहें तो न प्रयोजकत्वाद् प्रयोजकवाद भक्षणवत शेष प्रतिपत्ति कर्म अजक तस्कारक भक्षण पुरुष संस्कार संस्कार अभी सैत् न तो भिषाचर्य नियमादृष्टा ब्रह्मविदो निष्टवाद सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि हवन के पश्चात भोजन करने के समान भिक्षाचर्या किसी फल की प्रयोजिका नहीं है हवन के पश्चात भोजन कराना भी शेष प्रतिपत्ति कर्म होने के कारण किसी फल का प्रयोजक नहीं है इसके सिवा संस्कार न करने वाली होने से भी भिक्षाचर्या प्रयोजिका नहीं है हृत शेष का भक्षण तो पुरुष के संस्कार का हेतु भी होता है किंतु तो भिक्षाचर्या वैसी भी नहीं है क्योंकि नियम विधिजनित अदृष्ट भी ब्रह्मवेत्ता को अनिष्ट ही है नियमादृष्टअनिष्ट भिक्षा चर्यनेति चेत पूर्वक यदि उसे नियम विधिजनित अदृष्ट इष्ट नहीं है तो भिक्षाचर्या का क्या प्रयोजन है ऐसा कहें तो न अन्य साधनाद्युत्थान से तथा किनेत यदि सहम अभ्युप गम्यते ही यानि यानी पारिभ्रजिता वचना यज्ञोपीते इत्यादी तान्य विद्युत पारिव्रज्यषाया परिहृता इतरथ आत्मज्ञानबाध सैदि चुका निराशीष अनारंभ निर्नमस्कार मतुति क्षीणकर्म तम देवा ब्राह्मण विदुर्वकर्मा दर्शयति स्मृतिर्विदुषा विद्वान्िंग विवर्जि तस्माद् लिंगो इति धर्म चम परमहंस प्राप्त में अभ्युत्थान प्रतिपद्येतात्मतसर्वकर्म साधन यह ठीक नहीं क्योंकि अन्य साधनों से तो व्युत्थान करने का विधान किया गया है इस पर भी यदि तुम कहो कि निष्क्रिय आत्मज्ञान से सर्व निवृत्ति तो हो ही जाएगी फिर भिक्षाचर्या से क्या प्रयोजन है तो ठीक है यदि ऐसा हो जाए तो हम भी उसे स्वीकार करते हैं तथापि क्षुधादि की निवृत्ति के लिए भिक्षाटनादि की कर्तव्यता प्राप्त होने के कारण उसकी विधि सार्थक ही है संज्यास आश्रम में जो यज्ञोपवीति होकर ही अध्ययन करे इत्यादि वचन कहे गए हैं वे केवल अब विद्वत सन्यास मात्र से संबंध रखने वाले हैं ऐसा कहकर उनका परित्याग किया जा चुका है और यह भी कहा गया है कि यदि ऐसा न मानेंगे उन्हें विद्वत सन्यास संबंधी समझेंगे तो आत्मज्ञान का बाद हो जाएगा जिसे किसी प्रकार की कामना नहीं है जो सब सब प्रकार के आरंभ से शून्य तथा नमस्कार एवं स्तुति से रहित है जो स्वयं अक्षीण है किंतु जिसके कर्मों का क्षय हो चुका है उसे देवगण ब्राह्मण ब्रह्मवेद्ता मानते हैं यह स्मृति विद्वान के समस्त कर्मों का अभाव दिखाती है तथा विद्वान लिंग रहित होता है अतः वह लिंग रहित और धर्मज्ञ होता है इत्यादि वचन भी यही दिखलाते हैं अतः आत्मवेदता को समस्त कर्म साधनों के परित्याग रूप वित्थान लक्षण परम हंस परिव्राज्य का ही आश्रय लेना चाहिए यस्मा पूर्व ब्राह्मणा एत एतम आत्मान असाधन विदित्वा सर्वस्मात् साधन असाधनफलस्व विदिवस्धनफलस्वीशा व्युत्थिक्षाचर्य चलती स्म दुष्टा दुष्टा कर्म तस्धन हि हिवा तस्माद्य ब्राह्मणों ब्रह्मवीत पांडित्यम पंडित भाव एक एक आत्मज्ञान पांडि निर्विद्य निशेषम विदिव आत्मविज्ञान निरवशेषं कृत्य आचार्यत आगमतभ्यो व्य अुत्था येनाभ्युत्थवसानम तत्ंडित्यम येस्कारो भविद्धवादीरकृत न पांडित्यस्य उद्भव से ज्ञाने इत्म्ञान विशेषा व्युत्थनम आत्मज्ञान प्रतियोपादानम् दृढ़ी करता तस्मादेशनाभ्यो व्युत्था ज्ञानबल्वन बाल्यन तिष्ट सेत स्थाइत क्योंकि पूर्ववर्ती ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ लोग असाधन फल स्वभाव आत्मा को जानकर ऐसा लक्षण साधन और फल स्वरूप समस्त विषयों से ऊपर उठकर अर्थात दृष्ट और अदृष्ट फल वाले संपूर्ण कर्म और उसके साधन को छोड़कर भिक्षाचर्या करते थे इसलिए इस समय भी ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ता पांडित्य पंडित भाव को यह आत्मज्ञान ही पांडित्य है इसे निर्विद्य निशेषतः जान अर्थात आचार्य और शास्त्रीय पुण्यत आत्मज्ञान संपादन करके ऐषणाओं से व्युत्थान कर क्योंकि उस पांडित्य का परवसान ऐषणाओं से व्युत्थान करने में ही है कारण वह ऐषणाओं के तिरस्कार से ही उत्पन्न होता है और ऐषणाओं से विरुद्ध भी है ऐषणाओं का तिरस्कार किए बिना तो आत्मविषयक पांडित्य का उदय ही नहीं हो सकता अतः आत्मज्ञान द्वारा ही ऐषणाओं से व्युत्थान संपादित होता है आत्मज्ञान और उत्थान का एक ही करता है यह सूचित करने के लिए इस पद में व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसलिए इस लिंगभूता श्रुति ने उक्त अभिप्राय को और भी पुष्ट कर दिया है अतः स्नाओं से उत्थान कर बाल्य से ज्ञान लाभभाव से निष्ठा से स्थित रहने की इच्छा करें साधनफलाश्रय बल मात्मद हृत्व विद्वान्धनफलस्विज्ञानमेव बल तद्भाव कवल आश्रिए तदाश्रय कन्व एनम हृत्वा स्थापित ज्ञानबल मूढ़ दृष्टादृष्टयांशनाया एवैन कारलना आत्मविद्याशेष विषयदृष्टि तिरस्करण अत तद्भावन बाल्येन धिष्ठा से था आत्मनांदते व्रीज्यंतरा नयम आत्मा बलह लभ्य अन्य जो अनात्मज्ञ है उनका बल तो साधन और फलों का आश्रय लेना ही है उस बल को त्याग कर विद्वान की जो असाधन फलस्वरूप विज्ञान ही बल है केवल बल उस बलभाव का ही आश्रय लेना चाहिए उसका आश्रय लेने से विषय लोलुप इंद्रियाँ इसे आकृष्ट करके स्नाओं के विषय में स्थापित करने का साहस नहीं कर सकती जो ज्ञान बल से रहित है उस मूढ़ को ही इंद्रियां दृष्ट और अदृष्ट विषयों की ऐसा में नियुक्त कर देती है आत्मज्ञान के द्वारा समस्त विषय दृष्टि का तिरस्कार कर देना ही बल है अतः यह बलभाव से बाल्य से ही स्थित रहने की इच्छा करे ऐसा ही आत्मज्ञान के द्वारा विर्य विषय दृष्टि के तिरस्कार का सामर्थ्य प्राप्त होता है इस अन्य श्रुति से विदित होता है तथा यह आत्मा बलहीन को नहीं मिल सकता यह श्रुति भी यही कहती है बाल्यम च पांडित्यम च निर्भी निशेषं कृत्थ मनना मुनि योगी बोति एक बदधि ब्राह्मणे न कर्तव्य सर्वानात्मा प्रत्यय एतत् तिरस्करण एतत कृतकृत क्रित योगी बोति इस प्रकार बाल्य और पांडित्य को निर्विद्य निःशेष जान करके फिर मुनि मनन करने के कारण मुनि योगी होता है समस्त अनात्म प्रत्ययों का तिरस्कार करना यही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता का कर्तव्य है ऐसा करके वह कृतकृत्य योगी हो जाता है अमौनम च आत्मज्ञात्म प्रत्यय तिरस्कारौ पांडित्य बाल्य संज्ञको निशेषम कर मौनम अनाम प्रत्ययतिरस्करण से पर्यवसान फल तचृद्याथ भवति कृतकृतो सर्वमिति प्रत्यय उपजायते स ब्राह्मण कृतकृत अतो ब्राह्मण निरुपचरी हि तदातस्य ब्राह्मण्यम प्राप्तम् अतः आह स ब्राह्मण कें सियान भवि यदन चेन भवि ते दृश्यवायं येन कचिच्च्चे सैत् तृश्य उतलक्षण ब्राह्मणो यचिच्च्च्च्चे स्तुर्थ ये ब्राह्मण्यावस्था से नो चरणों चलेनाद आत्मज्ञान और अनात्म का तिरस्कार जिसकी पांडित्य और बाल्यस्यक है ये मौन है इन्हें निश्चे करके तथा अनात्म प्रत्यय तिरस्कार का पर्यवसान फल मौन है उसे भी निश्चेष जान करके ब्राह्मण कृतकृत हो जाता है उसे सब ब्रह्म ही है ऐसा प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है वह ब्राह्मण कृतकृत है इसलिए ब्राह्मण है उस समय उसे उपचार शून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है इसी से श्रुति कहती है वह किससे अर्थात किसी आचरण से ब्राह्मण हो सकता है उत्तर जिससे अर्थात जिस, जिस आचरण से भी हो वह ऐसा ही होगा तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी आचरण से हो उससे ऐसा यानी ऐसे लक्षणों वाला ही ब्राह्मण होता है जिस किसी भी आचरण से यह कथन स्तुति के लिए है अर्थात ऐसा कहकर यह जो ब्राह्मण्यावस्था है उसकी स्तुति की जाती है इससे आचरण में अनादर प्रदर्शित नहीं होता अत एस ए तस्माद ब्राह्मण्यावस्थानाद अविद्याविषयम् एशला अशननायाद्यतीतात्मस्वूपतृत्ता अनद अविद्याषय एकण वस्वंतर आर्तम विनाशी आर्तिपरीगृहत स्वप्न मया मरीचोदम आसारम आत्मको निशित के उपन रम अतः इस रहित आत्मस्वरूप नित्य तिप्त ब्राह्मण्य पद में स्थिति होने से भिन्न जो अविद्या की विषयभूत रूप अन्य वस्तुएँ हैं वे आर्त विनाशी, आर्ति से व्याप्त अर्थात स्वप्न माया और मरुमरीचिका के जल के समान आसार है केवल एक आत्मा ही नित्य मुक्त है तब कौशित केय के कहोल उपरत हो गया भाष्ये तृतीय अध्याये तृतीयाध्या कहोल कहोलब्राह्मण